वह स्थान मृतसंजीवन तीर्थ चक्षुस तीर्थ योगेश्वर तीर्थ कहलाने लगा वह स्मरण मात्र से पुण्य देने वाला मन को प्रसन्न रखने वाला और समस्त दुर्भावनाओं का नाश करने वाला है समुद्र ऋषि सत्र आदि तीर्थों की महिमा तथा गौतमी महात्म का उपसंहार ब्रह्मा जी कहते हैं नारद समुद्र तीर्थ सब तीर्थों का फल देने वाला है उसके स्वरूप का वर्णन करता हूं मन लगाकर सुनो गौतम के विदा करने पर पाप नाशिनी गंगा जब तीनों लोकों का उपकार करने के लिए ब्रह्मगिरि से पूर्व समुद्र की ओर चली तब मार्ग में मैंने उनके जल को लेकर कमंडलो में धारण किया परमात्मा शिव ने उन्हें मस्तक पर चढ़ाया वे भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हैं ब्रह्मर्षि गौतम ने मृत्युलोक में उनका अवतरण कराया है वेशमर्ण मात्र से सब पापों का नाश करने वाली हैं और गुरुओं की भी गुरु हैं समुद्र ने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा तब मन ही मन विचार किया जो संपूर्ण जगत की वंदनिया और सबकी ईश्वरी हैं जिन्हें ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता भी मस्तक झुकाते हैं उनके स्वागत में मुझे कुछ दूर आगे तक जाना चाहिए नहीं तो मेरे धर्म में दोष आ जाएगा जो अपने घर आए हुए महापुरुष को लेने के लिए मोहवश स्वयं उपस्थित नहीं होता उस पापी की रक्षा करने वाला दोनों लोक में कोई नहीं है यौं विचार कर समुद्र मूर्तिवान हो हाथ जोड़े विनित भाव से गंगा जी के समीप आया और इस प्रकार बोला देवी तुम्हारा यह जल जो आकाश पाताल और मृत लोक में फैला हुआ है मुझ में आकर मिले इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा मेरे भीतर रत्न अमृत पर्वत राक्षस और असुर रहते हैं इनको तथा अन्यन भयंकर जल जंतुओं को भी मैं धारण करता हूं मेरे जल में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु सदा शयन करते हैं इस चराचर जगत में मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है मैं तुम्हारे स्वागत में यहां तक आया हूं जो अपने से बड़ों के आने पर अहंकारवश आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता वह धर्म आदि से भ्रष्ट होकर नरक में पड़ता है भगवती गंगा तुमसे एक प्रार्थना करता हूं तुम सात धाराओं में आकर मुझसे मिलो यदि एक ही धारा के रूप में आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दुहसह वेग को धारण ना कर सकूंगा समुद्र का यह वचन सुनकर गौतमी गंगा ने कहा तुम मेरी यह बात मानो सप्तर्षियों की जो अरुंधति आदि पत्नियां हैं उन सबको उनके पतिओं सहित ले आओ तब मैं छोटे रूप में हो जाऊंगी बहुत अच्छा कह कर समुद्र सप्तर्षियों और उनकी पत्नियों को ले आया तब गोदावरी देवी सात धाराओं में विभक्त हो गईं और उसी रूप में उनका समुद्र से संगम हुआ सप्तर्षियों के नाम पर वे सप्त गंगा नाम से विख्यात हुई वहां भक्त पूर्वक जो स्नान दान श्रवण पाठ और भस्मरण आदि शुभ कार्य किया जाता है वह समस्त अविष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है पाप की हानि भोग और मोक्ष की प्राप्ति तथा मन की प्रसन्नता के लिए तीनों लोकों में समुद्र तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है समुद्र तीर्थ के अतिरिक्त वहां ऋषि सत्र तीर्थ भी है जहां सातों ऋषि तपस्या के लिए बैठे थे और जहां भीमेश्वर शिव विराजमान हैं वहां का वृतांत इस प्रकार है सात ऋषियों ने गंगा जी को सात धाराओं में विभक्त किया सबसे दक्षिण की धारा वासिष्ठी कहलाई उससे उत्तर वैस्वामित्रि उससे उत्तर वाम देवी बीच की धारा गौतमी उससे उत्तर भारत्वाजी उससे उत्तर आत्रेय और अंतिम धारा जामदग्नी है उन सब ऋषियों ने मिलकर वहां बहुत बड़े सत्र का अनुष्ठान किया इसी बीच में देवताओं का प्रबल शत्रु विश्वरूप वहां आया और ब्रह्मचर्य के द्वारा उन ऋषियों को प्रसन्न करके मैंने पूर्वक पूछा मुनिवरों यज्ञ अथवा तपस्या जिस उपाय से भी मुझे बलवान पुत्र प्राप्त हो जिसे देवता भी परास्त न कर सकें वह उपाय बतलाईए तब परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने कहा तात कर्म से नाना प्रकार के फल प्राप्त होते हैं तीन कारणों में कर्म ही पहला कारण है दूसरा कारण कर्ता है तथा तीसरे कारण के अंतर उपदान और बीज आदि अन्य उपकरण हैं उपादान और बीज को विद्वानों ने कर्म नहीं माना है जहां बहुत से कारण उपस्थित हों वहां कर्म ही प्रधान कारण सिद्ध होता है क्योंकि कर्म करने से फल की सिद्धि देखी जाती है और ना करने से नहीं अतः फल की सिद्धि कर्म के ही अधीन है कर्म भी दो प्रकार के जानने चाहिए क्रियामाण और कृत क्रियामान कर्म का जो जो साधन है वह कर्तव्य बताया गया है विद्वान पुरुष कर्म करते हुए जो जो भावना करता है उसके अनुरूप ही फल की सिद्धि होती है यदि बिना भावना के विधि पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य प्रकार का फल मिलता है किंतु भावना करने पर संपूर्ण फल उस भावना के अनुरूप ही होता है अतः तप व्रत दान जप और यज्ञ आदि क्रियाएं कर्म के अनुरूप भाव होने से ही अभिष्ट फल देती हैं भाव भी तीन प्रकार का जानना चाहिए सात्विक राजस और तामस जिस भावना के अनुरूप कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा अतः फल की प्राप्ति कर्म के अनुसार और भावना के अनुरूप भी होती है इसलिए कर्मों की स्थिति विचित्र है यौं समझकर विद्वान पुरुष को अपनी इच्छा के अनुकूल भाव भी बनाना चाहिए फिर उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिए फल देने वाला भी जब फल चाहने वाले को फल देने में प्रवृत्त होता है तब उसके कर्म और भावना के अनुसार ही फल देता है कर्म धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का कारण है यदीन स्काम भाव से कर्म हो तो वह मुक्तदायक होता है और सकाम भाव से होने पर वही बंधन का कारण बन जाता है अपने भाव के अनुसार ही कर्म बनता है और वही इस लोक और परलोक में भांति भांति के फल देता है भाव के अनुकूल कर्म होता और तदनुसार भोग मिलता है अतः भाव सबसे बढ़कर है तुम भी भाव के अनुसार कर्म करो फिर जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे बुद्धिमान विश्वामित्र मुनि का कथन सुनकर विष रूप ने तामस भाव का आश्रय ले दीर्घ काल तक तपस्या की प्रधान प्रधान ऋषियों के मना करने पर भी उसने अपने क्रोध के अनुरूप भयंकर देवताओं के लिए भयंकर कार्य किया भयंकर कुंड खोदकर उसमें भयानक अग्नि देव को प्रज्वलित किया और उसी में बैठकर मन ही मन अत्यंत भयंकर रौद्र पुरुष का आत्म रूप से चिंतन किया उसे इस प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी हुई भीम स्वरूप जगदीश्वर शिव की महिमा को कौन जानता है वे संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तो भी उसकी आसक्ति में लिप्त नहीं होते यूं कह कर आकाशवाणी मौन हो गई मुनीश्वर गण भगवान भीमेश्वर को नमस्कार करके अपने-अपने आश्रम को चले गए भीम स्वरूप महाभीम अत्यंत भयंकर था उसके कर्म भी भयंकर थे उसकी आकृति भी बड़ी भयानक थी उसके हृदय का भाव भी भयंकर ही था उसने भीम स्वरूप भगवान रुद्र का ध्यान करके अग्नि में अपनी आहुति दे दी तब से उसके द्वारा आधारित भगवान शंकर भीमेश्वर कहलाते हैं वहां किया हुआ स्नान और दान निहसन्देह मोक्ष देने वाला होता है जो सदा भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का पाठ और श्रवण करता है तथा देवताओं के स्वामी भीम स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम करता है उसे भगवान शिव अपने सर्व पाप हारी चरणों के शरण में लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं यों तो भगवती गोदावरी सर्वत्र और सदा ही संपूर्ण पाप राशिका विनाश करने वाली तथा परम पुरुषार्थ मोक्ष देने वाली हैं तथापि जहां वे समुद्र में मिली हैं वहां उनका महात्म विशेष रूप से बढ़ा हुआ है जो पुण्यात्मा प्राणी गोदावरी सागर संगम में स्नान कर लेता है वह अपने पूर्वजों का दुःसह नरक से उद्धार करके स्वयं भी भगवान शिव के धाम में जाता है जो वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा सबका उपास्य है साक्षात वह ब्रह्म ही भीमेश्वर के रूप में प्रकट है भीमेश्वर का दर्शन कर लेने पर जीव फिर भयंकर दुख देने वाले संसार में प्रवेश नहीं करते देवताओं की भी बंदनिया गंगा जब समुद्र में मिली तब संपूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे-पीछे स्तुति करते हुए गए